ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थाधिकरण के द्वितीय वर्णक का विचार हम लोग कर रहे हैं द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य में भाषकर भगवान पूर्व के द्वारा अपने मत को पुष्ट करने वाली जो जो युक्तियां बताई गई थी उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं एक युक्ति ब्रह्म का उपनिषदों के द्वारा विधि शेषत्वेन रूपे ही प्रतिपादन होगा इस पूर्वपक्ष को पुष्ट करने के लिए बताई गई थी श्रवण के तरह मनन निधिध्यासन का श्रवण के अनंतर विधान ये तभी सार्थक होगा पूर्व पक्ष के अनुसार जब यह माना जाएगा कि ब्रह्म विषयक मनन निदिध्यासन का यहां पर विधान हो रहा है और विधेय मनन निदिध्यासन का विषय बनकर के विधे रूप जो मनन निदिध्यासन है विधेय यानी कार्य तो कार्य रूप मनन निदिध्यासन का अंग बन जाएगा ब्रह्म ये पूर्व पक्षी का कथन था तो उपनिषेदे ब्रह्म का जरूर प्रतिपादन करती हैं किंतु कार्य अंगत्वेन रूपेन स्वतंत्र ब्रह्म का नहीं मनन निधि ध्यास के विषय रूप ब्रह्म का निरूपण उपनिषदों से होता है ये जो पूर्वपक्ष था इसका निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा कि यहां पर ज्ञान के प्रति अनेक साधनों में से प्रधान साधन माना जाता है श्रवण को और मनन निधिध्यासन को माना जाता है सहयोगी साधन किसका ज्ञान का मनन को और निधिध्यासन को इसलिए गौण साधन कहते हैं और मुख्य साधन कहा जाता है श्रवण को इसलिए कि श्रवण है करण विषयक ब्रह्म ज्ञान का करण जो वेदांत प्रमाण और तद विषयक विचार का नाम है श्रवण वह करण विषयक होने से प्रधान हुआ और मनन निधिध्यासन है वेदांत के प्रमेय ब्रह्म विषयक चिंतन है मनन और ब्रह्माकार वृत्तियों का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित निरंतर प्रवाह ये है निधिध्यासन ये दोनों भी हैं ब्रह्म विषयक मनन निधिध्यासन ब्रह्म है प्रमेय तो लेकिन इन सब का उपयोग है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते इस न्याय के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवर्तक अनुरूप ज्ञान में उपयोग है और ज्ञात जो ब्रह्म है वह किसी भी कार्य के प्रति अंग नहीं बनता अभी तो जो इन श्रवणादि अंगों का यानि साधनों का फलभूत ज्ञान है उसका विषय होने से उसे माना जाएगा मुख्य उद्देश्य तो उद्देश्य जो है ब्रह्म ज्ञान उसका विषय इन्हें उद्देश्य कोटि में ब्रह्म जा रहा है विधेय कोटि में नहीं आ रहा है और इसलिए विधेय का अंग भी नहीं बनेगा ये सब चर्चा न अवगत्यर्थत्वाद मन निधि ध्यान इत्यादि वाक्य का अर्थ करते समय टीका में हुई ब्रह्म को विधि का अंग तब माना जाता यदि ज्ञात ब्रह्म का उपयोग किसी अन्य साधन में होता लेकिन ऐसा है नहीं न तो तद से बताया गया क्योंकि मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के ही साधन है श्रवण के तरह इस प्रकार उपनिषदों में कोई विधि नहीं है विधि प्रधान कार्य प्रधान यह प्रकरण नहीं है इसलिए कार्यांग अनुरूपे न ब्रह्म का प्रतिपादन भी इससे नहीं होगा इसे तस्मान न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म न संभवती इसे कहा गया अपितु स्वतंत्र जो कार्य अनंग ब्रह्म है तत्प्रमाणक यानी उसी में शास्त्र प्रमाण है क्योंकि उपनिषदों का समन्वय स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही हो रहा है ये तत्व समन्वयात इस सूत्र का अर्थ उपसंहार में भगवान भाष्यकार ने कहा अब पूर्व पक्ष को सिद्ध करने वाली जो जो भी युक्तियां पूर्व पक्ष के द्वारा बताई गई थी उनका अनुवाद करके निराकरण होने के बाद उपसंहार में जो सूत्रार्थ बताया एव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् वेदांत वाक्य समन्वयात इस सिद्धांत की संपोषक युक्ति बता रहे हैं पूर्व पक्ष की बाधक युक्तियों का तो निराकरण हुआ सिद्धांत की संपोषक युक्तियों को बता रहे हैं भाष्य भगवान भाष्यकार एवं चती इत्यादि से तो भाष्य में देखिए एवं चती अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इतिहा तद उपपद्यते प्रतिपत्ति अथातो ब्रह्म धर्म इत्तेव आरब्धत्वात् न तो सति इसमें जो चकार सतीजोचकार अवधारण अर्थक हैं ऐसा टीका करने टीका में लिखा एवं सति इस प्रतीक के बाद में चो अवधारणार अवधारणे लिखा है ना चो यानि चकार कौन सा चकार एवं सति इसमें एवं और सति इन दो पदों के बीच में प्रयुक्त जो चकार है वह अवधारण अर्थक निपात है और उसका अन्वय है सती के बाद एवं सत्यव ऐसा अन्वय होगा एवं सत्यव और एवं का अर्थ बता रहे हैं टीकाकार उक्त रीत्या ब्रह्मण स्वातंत्र सत्यव उक्त रीति है भाष्य में वर्णित तो भाष्य में वर्णित प्रकार से ब्रह्म स्वतंत्र है कार्यांग नहीं है यह निश्चित होने पर ही ब्रह्म में कार्य अनंगत्व निश्चित होने पर ही एवं सती का निकलेगा <coughs> अथातो तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म तद विषय पृथक शास्त्रारंभ उपपद्यते तो ये जो वेद व्यास जी ने वेदांत शास्त्र का आरंभ किया है अथातो तो इस सूत्र से ये सूत्र वेदांत शास्त्र रूप ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है ये बताता है ना तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से वेदांत शास्त्र का आरंभ सिद्ध होगा उपपन्न होगा युक्ति से उचित सिद्ध होगा यदि ब्रह्म स्वतंत्र होगा तो और यदि दध्यादि के तरह सिद्ध होता हुआ अग्नि अग्निहोत्रादि कर्म के जैसे वे अंग है ऐसे ब्रह्म भी मानस कर्मात्मक मनन निधि ध्यानादि का अंग होता किसी भी कार्य का अंग होता और उपनिषदों के द्वारा कार्यांग ही ब्रह्म का प्रतिपादन होता तब तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से वेदांत शास्त्र का मीमांसा शास्त्र से अलग आरंभ अनुपन्न होता अयुक्त सिद्ध होता अनुचित सिद्ध होता ये लिखते हैं कि प्रतिपत्ति विधि विषयत्व ही जैसा द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी का कहना है कि उपनिषदों से ब्रह्म प्रतिपत्ति विधि विषयतया ही प्रतिपादित हो रहा है और उपनिषदे प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति विधि परक है मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म की अह्रह उपासना को प्रतिपत्ति कहा गया और प्रतिपत्ति विधि का अर्थ निकलेगा ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्य और उसी में तात्पर्य उपनिषदों का है ऐसा यदि पूर्व पक्षी के अभिप्राय के अनुसार स्वीकार कर ले उपनिषदों का अर्थ तब तो अथातो इत्तेव अथाज्ञाधवाद न पृथक्शा तो कर्मांगत्वेन रूपेन वेद सिद्धवस्तु का प्रतिपादन करता है ये तो अथातो धर्मजिज्ञा सूत्र से आरंभ हुआ दर्शन भी मानता दर्शनभिमाता तो दद्यादि के तरह सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी ब्रह्म की आंग्रह उपासना रूप कार्यशेषत्व रूपे नहीं प्रतिपादित हो रहा है तो मीमांसा दर्शन से ही संपूर्ण वेद का तात्पर्य निर्धारण होगा कि वेद या तो कार्यपरक है या तो कार्यांग सिद्ध वस्तु परख है स्वतंत्र सिद्ध वस्तु परख ही नहीं ये तो अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से आरंभ किए गए मीमांसा दर्शन से ही तात्पर्य निकल आता है वेद का तो अलग से अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से वेदांत दर्शन का आरंभ व्यर्थ हो जाएगा ना इसके लिए फिर ये बताना पड़ेगा कि कर्म कांडात्मक वेद का भले ही तात्पर्य कार्य हो कार्य में हो किंतु ज्ञान कांडात्मक जो उपनिषद हैं, उनका तात्पर्य न तो कार्य न तो कार्यांग सिद्ध वस्तु में है अपितु तो स्वतंत्र सिद्ध वस्तु में है ऐसा मानने पर ही अलग से स्वतः ज्ञान कांड का तात्पर्य अवधारण करने वाला वेदांत दर्शन का आरंभ सार्थक होगा क्योंकि शास्त्र पृथक तब उपन्न होता है जब अनुबंध चतुष्ट अलग अलग सिद्ध हो अनुबंध चतुष्ट कहते हैं विषय अधिकारी प्रयोजन है? और संबंध को ये अनुबंध चतुष्टय है उसमें से विषय रूप जो अनुबंध है तो कर्मकांड का विषय ही विधि है यानी कार्य है और ज्ञान कांड का विषय भी विधि ही होगा यदि कार्य ही होगा तो अलग विषय सिद्ध नहीं होगा अलग विषय सिद्ध नहीं होगा तो अनुबंध चतुष्टय ज्ञान पूर्व मीमांसा दर्शन से पृथक अनुबंध चतुष्ट उत्तर मीमांसा का सिद्ध न होने से उत्तर मीमांसा का आरंभ अनुपन्न होगा ना असिद्ध होगा उसके लिए पृथक विषय सिद्ध होना जरूरी है और वो पृथक विषय दिखाना होगा विचारणीय कर्मकांड का विचारणीय जो ज्ञान कांड है उससे धर्म मीमांसा का विचारणीय जो ज्ञान कांड है कर्म कांड है उससे आ, अलग उत्तर मीमांसा का विचारणीय ज्ञान कांड का विषय ब्रह्म स्वतंत्र है ये निश्चित हो जाए तब जाकर के सिद्ध हो पाएगा प्रिथक आरंभ उचित इस दृष्टि से ये लिखा कि अथा तो ब्रह्मजिज्ञाई तद् शास्त्रारंभ उपपद्यते प्रतिपत्ति विधि पर ही अथा तो आरब्धत्वात् न पृथक्षास्त्र आरभेत थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए चोअवधारणे इसके बाद टीकाकार अर्थ करते हैं कि युक्तरी ब्रह्मण स्वातंत्रे सत्यव भगवत व्यास्य पृथक शास्त्रकृतिर्युक्ता धर्मविल प्रमे लाभा तो भाष्य में वर्णित प्रकार के अनुसार ब्रह्म स्वतंत्र है सिद्ध वस्तु ऐसा निश्चित होने पर ही भगवान व्यास जी के द्वारा जो पृथक शास्त्र कृति है पृथक यानी पूर्वमीमांसा शास्त्र की अपेक्षा अलग शास्त्र करना वेदांत शास्त्र का उत्तर मीमांसा का निर्माण करना युक्ता यानी उचित उचित सिद्ध होगा क्यों तो कहते धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात पूर्व मीमांसा के विषय भूत कर्म कांड के प्रमेय विलक्षण यानी अलग कर्मकांड का तो प्रमेय है धर्म और उससे विलक्षण यानी अलग स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म के रूप में प्रमेय का लाभ होने से ये अलग वेदांत शास्त्र का निर्माण करना युक्त है उचित है और वेदांता नाम कार्य परत्व और यदि मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप कार्य परक उपनिषेदों को मानेंगे तब तो उपनिषदे भी कर्मकांड के तरह कर्मकांड लौकिक अभ्युदय के साधन के रूप में कर्मात्मक कार्य को बताता है अग्निहोत्रादि रूप कार्य को बताता है और ज्ञानकांड मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म की अंग्रह उपासना रूप कार्य को बताएगा तो पूरा वेद ही कार्यपरक हो गया तो ये कहते हैं कार्यपर तेदांता नाम तू प्रमे अभेदात तो कर्मकांड का प्रमे और उपनिषदों का प्रमे एक हो गया एक होने से न युक्ता पृथक कृति न युक्ता वेदांत शास्त्र का अलग निर्माण अनुचित सिद्ध हो जाएगा अब आरभ्य मानन्च एवं आरभ्यत इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कहते हैं एक बार मान भी लो कि कर्मकांड के तरह उपनिषदे भी विधि परख ही है कार्य परख ही है तो भी आरंभ सार्थक होगा तो फिर उस समय अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ न करके कहते हैं इस प्रकार का आरंभ करना उचित सिद्ध होगा से इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि नु मानस धर्म विचाराथम पृथक आरंभ कहते हैं जो व्यास ने पूर्व मीमांसा से अलग ये दर्शन बनाया यह इस दृष्टि से बनाया है कि कर्म तीन प्रकार का है ना निवर्तक भेद से निर्वर्तक भेद से कर्म के तीन प्रकार हैं शारीर कर्म वाचिक कर्म और मानस कर्म तो शारीर और वाचिक कर्म तो का विचार तो कर्म कांड का तात्पर्य अवधारण करने वाले पूर्व मीमांसा में हुआ और मानस कर्म का मानस कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण करने के लिए व्यास जी ने वेदांत दर्शन का पृथक आरंभ किया है ऐसा मानो है तो कार्य परक ही उपनिषद देवी पूर्व पक्षी की शंका लेकिन वो कार्य हैं शारीरिक और वाचिक कार्य से भिन्न मानसिक कार्य तो ये तो ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कलियुग में कलियुग का महत्व तो बताते समय कि यदि किसी का हित चिंतन करते हैं किसी के प्रति अच्छी भावना करते हैं ये भी एक मानस कर्म है और किसी का बुरा सोचते हैं ये भी मानस कर्म है अच्छा सोचना किसी का ये पुण्य कर्म है मानस पुण्य कर्म है किसी का बुरा सोचना ये मानस पाप कर्म है तो कलयुग का अपना महत्व है कि कलयुग में मनुष्यों के द्वारा किया गया जो मानस पुण्य है उसका फल तो जरूर मिलता है लेकिन कलयुग का महत्व में है कि मानस पाप जो करते हैं उसका फल नहीं लगता हाँ मानस पाप उसे फल नहीं देता मानस पुण्य तो फल देगा मानस पाप कलयुग में किया गया निष्फल जाता है ये उसका तात्पर्य है कलयुग का महत्व तो बताने का अभिप्राय है कि कम से कम मन में किसी के प्रति द्वेष भाव से बुरा चिंतन आया तो वाणी में न लाए उसे गाली गलोच न करें और शरीर में भी उसका क्रिया में अन्वय करना हुआ उसे सीधा ही कुछ हिंसा आदि कर ले उसकी मार डाले ये न हो इसके लिए कहा कि कम से कम बुरा सोचने तक ही सीमित रहो वाचिक कर्म और शारीरिक पाप कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा तो मन में कभी किसी के विषय में बुरा चिंतन आ भी जाए, लेकिन वाणी से उसकी बुराई बोलने में और शरीर से बुरा करने में रुक जाए इस अभिप्राय से वहां पर कहा है तो यहां पर ये कहते हैं कि ननु मानस धर्म विचार्थम पृथक आरंभ तो मोक्ष के साधन भूत मानस पुण्यकर्मात्मक जो वेदांत विचार है विचार से ही मनन निधि धासन भी लेना इसका अलग विधान करने के लिए ये पृथक वेदांत दर्शन का निर्माण उचित है इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं पूर्व तो इसका उत्तर दे रहे हैं भास्कर भगवान आरभ्यमान इत्यादि से आरभ्यमन चं आरभ्येत यदि कर्मकांड का विषय कर्म के अवान्तर तीन भेद करके शारीरिक वाचिक कर्म को कर्म कांड के विषय के रूप में रखेंगे और ज्ञान कांड का विषय मानेंगे विधेय रूप मानस कर्म विचारात्मक और उस समय पृथक ऐसा अवान्तर भेद करके भले दोनों का सामान्य विषय कार्य ही है एक है लेकिन कार्य के अवंतर्य भेद करके मानस कर्मात्मक कार्य ज्ञान कांड का प्रतिपाद्य है उसमें उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्याज्य के द्वारा उत्तर मीमांसा का निर्माण सार्थक है ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं फिर उस समय व्यास जी को अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ करके आरंभ करना चाहिए था इस प्रकार कि आरभ्यमंचम आरभ्यत अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ करते हैं अर्थ का अर्थ निकलता अनंतरीय अत का अर्थ निकलता हेतु और परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा का है विचार किसका तो परिशिष्ट जो धर्म है यानी पूर्व मीमांसा में विचारित धर्म से अवशिष्ट जो धर्म है जिसका विचार पूर्व मीमांसा में नहीं हुआ ऐसा जो धर्म है उसका विचार करना चाहिए इसलिए यह दर्शन आरंभ किया जा रहा है तो पूर्व मीमांसा में शारीर कर्म और वाचिक कर्म रूप धर्म का विचार हुआ और मानस कर्म रूप धर्म का विचार करने के लिए अवशिष्ट परिशिष्ट धर्म हो जाएगा मानस कर्म रूप विचार और उस मानस कर्म रूप विचार का विधान करने के लिए तात्पर्य मानस कर्म में उपनिषदों का दिखाने के लिए यह दर्शन आरंभ किया जा रहा है ऐसा बताते ऐसा आरंभ करते जैसे कि कहते हैं कृत्वर्थ अथात क्रर्थ पुरुषार्थयोजिज्ञासावत तो जैसे जयमिनी जी के द्वारा रचित पूर्वमीमांसा दर्शन में ही चौथे अध्याय का प्रथम अधिकरण ये हैं अथात कृत्वर्थ पुरुषार्थ ओर जिज्ञासा तो चौथे अध्याय में विचार हुआ पूर्व मीमांसा के कृत्वर्थ और पुरुषार्थ जो पदार्थ हैं उनका कृत्थ किसको कहेंगे पुरुषार्थ किसको कहेंगे ये दो पदार्थ बताए यहां पर कृत्वर्थ पदार्थ पुरुषार्थ रूप पदार्थ क्रत्वर्थ है कर्म के अंग अपुषार्थ है कर्म का फल क्रत्वर्थ कहा जाएगा कर्म क्रतु यानी कर्म और अर्थ शब्द का अर्थ है अंग साधन तो कर्म अंग ये हुआ क्रत्वर्थ और पुरुषार्थ से लेना फल पुरुषार्थ है फल तो क्रतु का फल क्रतर्थ हुआ कर्म का साधन और पुरुषार्थ हुआ कर्म का फल इनका विचार ये है आ, और उनका विचार प्रारंभ होता है अर्थ शब्द ने बताया प्रारंभ तो जैसे ये उदाहरण हुआ तो जैसे यहां पर कर्मां तथा कर्म फल का विचार आरंभ करने के लिए अवांतर एक प्रकरण दिखाने के लिए ये सूत्र है इससे आरंभ हुआ ऐसे मानस कर्म रूप विचार का विचार में उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्यास जी के द्वारा दर्शन का आरंभ किया गया होता तो वे अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ करते लेकिन ऐसा आरंभ न करके अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ कर रहे हैं यह आरंभ ये बताता है कि ओ ब्रह्म में उपनिषदों का तात्पर्य बताना अभिष्ट है स्वतंत्र ब्रह्म में तो अथात पुरुषार्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार अथात परिशिष्ट जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा इसका अर्थ करते हैं कि अथ शब्द का अर्थ निकलेगा अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा में अतः शब्द का अर्थ है बाह्य साधन धर्म विचारान बाह्य साधन रूप धर्म के विचार के अनंतर बाह्य साधन धर्म है शारीर वाचिक निर्वर्त्य धर्म शारीर रूप धर्म वाचिक रूप धर्म उसके विचार के अनंतर अतः शब्द का अर्थ निकलेगा बाह्य धर्मस्य से शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतु परिशिष्टो मानस धर्मो जिज्ञास्य इति ऐसा उस सूत्र का अर्थ होता कि बाह्य धर्म जो है शारीर और वाचिक कर्म जपादी रूप वह शुद्धि का हेतु बन जाता है शुद्धि द्वारा मानस उपासना रूप धर्म के प्रति हेतु बन जाता है जो सर्वथा अशुद्ध चित्त है वह नहीं कर पाता उपासना भी शांत मन चाहिए ना शांत उपासित उपनिषदों ने कहा और मन को शांत करने के लिए शुद्ध करने के लिए साधन है बाह्य धर्म तो बाह्य धर्म ने अपेक्षित जो मलात्मक अंतकरणगत तो अशुद्धि थी उसे दूर कर दिया उससे शुद्ध हुआ मन और उस शुद्ध मन से वेदांत तो विचार हो सकता है मल रहित तो अंतकरण से वेदांत तो विचार और मनन निर्ध्यासन हो सकता है इस दृष्टि से कहते हैं सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हुए कौन से सूत्रस्थ अर्थात परिशिष्ट धर्मजिज्ञासा इस सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हुए कहा जा रहा है कि अतः यानी बाह्य धर्मस्य से शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात मानस उपासना रूप धर्म का हेतु बाह्य धर्म है सीधे तो कह सीधे नहीं शुद्धि द्वारा मल्यवृत्ति द्वारा हेतु होने से परिशिष्टो मानस धर्म जिज्ञास्य तो परिशिष्ट जो मानस धर्म है उसका विचार करना चाहिए ये सूत्र होता यदि कर्म के अवांतर तीन भेद करके मानस कर्म का कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य बताने के लिए व्यास जी ने अलग दर्शन का आरंभ किया ये मानते तो ऐसा सूत्र आरंभ करते आगे टीका में है इस विषय में दृष्टांत बताते हैं जैसे अर्थात तो कृत्थ पुरुषार्थ जिज्ञासा ये दृष्टांत हुआ जयमी निजी के द्वारा ही आरंभ किया गया तो तृतीय अध्याय श्रुत्यादि भी शेषेषित्व निर्णया नर्थ कर दिया अथो शब्द भी अनंतरी अर्थ हुआ उसका क्या अर्थ निकलेगा तो कहते हैं तृतीय अध्याये पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय में श्रुत्यादि भी ही शेषशेषित्व निर्णय के अनंतर श्रुत्यादि भी यहां पर आदि शब्द से ग्राह्य है वाक्य, प्रकरण स्थान समाख्या ये पांच शेषशेषी भाव के निर्णायक प्रमाण है वे हैं, छ श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौरबल विषात श्रुति विप्रकर्षात ऐसा एक जैमिनी जी का सूत्र ही है उसमें बताया गया श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन छे प्रमाणों से शेषशेषी भाव का यानी अंगांगी भाव का निर्धारण होता है मीमांसा में और वो अंगांगी भाव का निर्धारण हुआ तीसरे अध्याय में श्रुत्यादि के आधार पर इसलिए कहा श्रुत्यादि भी तो श्रुति श्रुतिलिंग वाक्यादि आदि शेषशेषी भाव के निर्णायक प्रमाणों के आधार पर शेषेषी सेश भाव के निर्धारण के अनंतर ये अथो शब्द का अर्थ निकला कौन से अथो शब्द का अथ कृत्थ पुरुषार्थ और जिज्ञासा यहां पर जो अथो शब्द है वो बताता है शेष सेश शेषी भाव के निर्धारण के अनंतर इस अर्थ को आगे हैं टीका में ही कि शेषी ना प्रयोग कह इति जिज्ञास्य जिज्ञास्यते क्रतुशेष कोष बता रहे हैं तो शेषीना शेष प्रयोग संभवात् शेषी के साथ ही शेष का प्रयोग यानी अनुष्ठान संभव होने से कह क्रतु अंग का क्रतु का अंग कौन है और को व पुरुषेष पुरुष शेष होता है पुरुशेश हो फल पुरुषार्थ वो कौन है इति जिज्ञास्यते ये अर्थात कृत्थ पुरुषार्थ और जिज्ञासा सूत्र का अर्थ निकलेगा तो जैसे यहाँ पर है ऐसा वहां पर उत्तर मीमांसा में भी आरंभ में ऐसा सूत्र होता जैसे पूर्व मीमांसा के चौथे अध्याय के आरंभ में है तो एवं आरभ्येत यहां पर जो आरभ्यमान एवं आरभ्येत ऐसा है ना शुरू में आरभ्य एवं आरभ्यत शुरू में कहा अथात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इसके प्रारंभ में आरभ्यमानंच एवं आरभ्यत इसका अन्वय यहां पर है यदि अवशिष्ट मानस कर्म में उपनिषदों का तात्पर्य निर्धारण करने के लिए व्याजी के द्वारा पृथक दर्शन का आरंभ किया गया है तो फिर उसका आरंभ करना है तो ऐसा होता एवं आरभ्यता इसका अन्वय दृष्टांत के बाद में होगा ऐसा समझना इसलिए टीका में लिखते हैं एवं आरभ्य न तो टीका में यह है अने ऐसा आरंभ तो व्याजी ने नहीं किया अभी तो आरंभ किया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से इससे निकलता है कि व्यासी को अभिप्रेत तो यही है कि उपनिषदों का तात्पर्य स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में है यही विवक्षित है ऐसा लगता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा आरंभ करने से ये लिख रहे हैं कि नतु तो आरब तस्मात अवांतर धर्मा आरंभ आयुक्तम इति इतिभा तो अवान्तर जो धर्म है अवान्तर धर्म माना जाएगा धर्म के जो तीन प्रकार किए शारीर वाचिक मानसिक उसमें से एक धर्म विशेष वो अवान्तर धर्म माना जाएगा मानस कर्म रूप और अवान्तर धर्मार्थम आरंभ ये मानना अयुक्त है अनुचित है ये तात्पर्य अर्थ निकला इतने ग्रंथ का आरभ्य मान से लेकर के इतिवत यहां तक के ग्रंथ का ब्रह्मात्म ऐक्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्वमते अस्ति इत्याह अस्या तो स्वमत है सिद्धांतिका सिद्धांतिका मत मत है कि ब्रह्म स्वतंत्र ब्रह्म है शास्त्र प्रमाणक है क्योंकि वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य समन्वय स्वतंत्र ब्रह्म में हो रहा है ये जो तत्त्व समन्वयात सूत्र का अर्थ बताया उपसार में वही सिद्धांत मत है तत् स्वतंत्र ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम यह प्रतिज्ञा सूत्रस्त तत्शब्द का अर्थ है और समन्वयात का अर्थ है उपनिषदों का स्वतंत्र ब्रह्म में ही समन्वय होने से तो ये जो सिद्धांत मत है इसमें शुरू वाला जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसका इसकी संगति लग जाती है वह अनुगुण है सिद्धांत मत में मत के अनुकूल है ये बताया जा रहा है कि स्वमते सूत्रानुगुण्यम अस्ति स्वमते यानी मत में सूत्रानुगुण्य में सूत्र शब्द से लेना अथा तो ये सूत्र अवतरण में सूत्रानुगुण्यम में सूत्र शब्द से लेना अथा तो ब्रह्म ये जो आरंभक सूत्र है शास्त्र आरंभ बताने वाला सूत्र और इसका अनुगुण्य बताया जा रहा है कि ब्रह्म ऐक्यागतिस तू इति तदर्थो युक्त शास्त्रारंभ अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यावगति यानी ब्रह्मात्म साक्षात्कार तो अप्रतिज्ञात है लौकिक फल और उसके साधन कर्म का साध्य साधन भाव तो अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से प्रतिज्ञात है कर्म है साधन और अभ्युदय है साध्य अभ्युदय लौकिक फल उसके अवंतराणी एक भेद है वो <coughs> लेकिन मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यवगति का अभी विचार नहीं हुआ है अविचारित है वो अप्रतिज्ञात है का अर्थ मोक्ष और ब्रह्मात्म ऐक्य अवगति इन दोनों का साध्य साधन भाव अविचारित है अप्रतिज्ञात है उसकी प्रतिज्ञा करना उचित है जो अन्य से अनवगत है उसका ज्ञापन करने में स्वतंत्र प्रमाण बन जाएगा यह शास्त्र इसलिए अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मात्म ऐक अवगति जो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष है उसके साधन के रूप में प्रतिज्ञात है यहां पर उसकी प्रतिज्ञा है इस अभिप्राय से लिखा कि अप्रतिज्ञाता इति ब्रह्मात्मक अप्रतिता शास्त्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्मात्म ऐक्यावगति अविचारित है उसका विचार करने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से वेदांत दर्शनात्मक शास्त्र का आरंभ उचित है थोड़ी टीका है टीका को देखिए ब्रह्म न विचारितम इति न विचारित तिज्ञास युक्त जयमिनी जी के द्वारा ब्रह्म न विचारितम तो जयमिनी जी ने ब्रह्म का विचार नहीं किया है और तत्जिज्ञासव सूत्रनम युक्तम यानी जयमिनी जी के द्वारा जिसका विचार नहीं हुआ है ब्रह्मात्म ऐक्य का उसका उसमें विचार्यव तो बताने वाला तत्जिज्ञास्य ब्रमात्मा विचार्यव का सूत्रण करना सूत्र से आ, उसे विचारणीय बताना उचित है ये ब्रह्मात्मागति स्तु अप्रतिज्ञाता इत्यादि से कहा गया पूर्व मीमांसा में जिसका विचार नहीं हुआ उसका विचार करने के लिए उत्तर मीमांसा का आरंभ उचित है पूर्व मीमांसा में ब्रह्म का विचार नहीं हुआ इसलिए ब्रह्म का विचार करने के लिए व्यास जी ने यह दर्शन बनाया ये मानना युक्ति युक्त होगा तस्मात इसका अवतरण है टीका में। अद्वैतम द्वैत वेदेदर्वैतसपेक्षदीना का गतिशंक्य ज्ञाए प्राण्यम न पश्चात् इत्याह तस्मादिति उपनिषदों का तात्पर्य पशास्माते उपनिषदातात्पर्यदी अदैतब्रह्म वेदांतार्थ यानी उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय यदि अद्वैत है तब तो भेद सापेक्ष जो विद्यादि हैं उनकी क्या गति हो जाएगी पूर्व मीमांसा के द्वारा विचारित कर्मकांड का जिसमें तात्पर्य बताया गया वो तो भेद ज्ञान सापेक्ष है उनका प्रामाण्य कैसे होगा इस प्रकार की शंका का समाधान तस्माद इत्यादि से करते हुए भाष्कर भगवान जिस से समाधान कर रहे हो अभिप्राय टीकाकार ने बताया ज्ञात प्राग एवं तेषा प्राम वो तो स्वर्ग काम अहर संध्या अहर इत्यादि जो विद्यादि वाक्य है यानी कर्म कांड है उनका प्रामाण्य एकत्व अवगति से पहले तक है अहम् अहम ब्रह्मास्मी उदय से पहले तक ये कर्मकांड प्रत्यक्षादि प्रमाणों से लेकर के कर्मकांड पर्यंत के प्रमाणों में प्रामाण्य है न पश्चात अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के अनंतर इनमें प्रामाण्य नहीं है इनमें प्रामाण्य तब माना जाएगा जब जिसको अहम ब्रह्माष्टमी बोध हुआ उसके भी प्रवर्तक या निवर्तक विधि निषेध बन जाए लेकिन हजारों विधि वाक्य भी अहम ब्रह्मास्मि स्मी इस साक्षात्कार स्थित प्रज्ञ को ब्रह्मनिष्ठ को किसी अपने द्वारा विहित साधन में प्रवृत्त नहीं कर पाते क्योंकि ये भी कारक नहीं है ना प्रमाण है प्रमाण तो इष्ट साधनता का ज्ञान करा करके आ, साधन के फल के प्रति जिनके चित्त में राग है उन्हीं को उस साधन में प्रवृत्त कर पाता है साधन के फल के प्रति रागवान व्यक्ति को और अहम ब्रह्मास्मि इत्याक ज्ञान से राग कर्म फल के प्रति नहीं रहता रसो रसोप्य परम दृष्टा निवर्तते गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ के लक्षण में अश्य यानी ज्ञानी रसह यानी विषयों के प्रति सूक्ष्म जो वासना है वह भी परमात्म दर्शन से यानी अहम ब्रह्मास्मृत्याक साक्षात्कार से निवृत्त हो जाती है साक्षात्कार उदय समकाल में ही अज्ञान की निवृत्ति और मनोनाश होता है ना मनोनाश यानी वासना क्षय वासना है वो रस उसकी निवृत्ति हो जाती है उसकी निवृत्ति होने के कारण माना जाता है कि ब्रह्मज्ञानी के चित्त में किसी भी कर्म फल की कोई वासना यानी राग रस न होने से वेदों ने बताए हुए किसी भी साधन को वह अपने फल विशेष की प्राप्ति का साधन नहीं देखता पा इष्ट साधन बुद्धि तो नहीं करा पाता विधि वाक्य इनमें इसलिए प्रवर्तक नहीं बन पाता तो फिर प्रमाण तो विधि वाक्य तब माना जाएगा कि उसके द्वारा बताए गए साधन में प्रवृत्ति हो जाए उसके लिए वो प्रमाण है और अज्ञानी की ही प्रवृत्ति हो सकती है इसलिए अज्ञानी के लिए वो प्रमाण है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर यह प्रमाण प्रमेय प्रमिति आदि ज्योतिपुटी है बाधित हो जाती है फिर इनमें प्रामाण्य नहीं है ज्ञानी के लिए प्रामाण्य नहीं है अज्ञानी के लिए है इस दृष्टि से कहा कि किसा प्राण्यम न इत्याह तस्मादिति तो में तस्माद अहम् ब्रह्मास्मि इति भाष्यमह तस्माह सर्वे विधय सर्वाणी ची प्रमाणानि तो अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने से पहले तक ही ये तद अवसाना यानी अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में ही परियोषित हो जाते हैं इससे पहले तक प्रमाण रहते हैं सर्वे विधेय प्रमाणानी तो सभी विधियां तब तक प्रमाण हैं और च प्रमाणानी तो इतर यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण उनमें भी प्रामाण्य अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से पहले तक है क्योंकि ये सब व्यवहारिक प्रमाण है न प्रमाण प्रमेय प्रमिति ये भेद प्रमाता व्यावहारिक है और इस और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है परमार्थ तत्वो को विषय करने वाला इनके अधिष्ठान का ज्ञान है तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त की निवृत्ति होती है ना अध्यस्त बाधित हो जाता ये सब के सब जिसमें कल्पित है अद्वैत ब्रह्म भाव में उस ब्रह्म भाव का जब ज्ञान होगा तो अध्यस्त ये सब विद्यादि प्रमाण उनके विषय प्रमाता आदि सब के सब बाधित हो जाएंगे ये कहा गया तस्मात का अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञानस्य प्रमेय प्रमात्री बाधकत्वात इत्यर्थ जो अहम ब्रह्मास्मीय ज्ञान है ना ये प्रमे तथा प्रमाता का बाधक होने से प्रमे प्रमात्री बाधकत्वात आगे हैं नहीं इत्यादि एक वाक्य भाष्य में फिर प्रकरण बदल रहा उसको देखें। भाष्यस्त एक वाक्य को नहि अहे अनुपादे अद्वैत आत्मागत निर्विषयानी अप्रमात्रिका इति जो अहे अनुपादे अद्वैत आत्मा आत्मा है आत्मा हेय नहीं है अहेय है यानी त्याज्य नहीं है उसका त्याग नहीं किया जा सकता और उपादेय भी नहीं है ग्रहण भी नहीं होता का मतलब हे होता है निषेध का विषय उपादेय होता है विधि का विषय तो विधि निषेध का जो विषय नहीं है ऐसा अहे अनुपादेय जो जो अद्वैत आत्मस्वरूप है और उसकी अवगति यानी साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मृत्याक होने पर ये सती सप्तमी है अवगत सत्याम फिर कहते हैं निर्विषयानी अप्रमात्रिकाणी च प्रमाणी भविम अर्हति तो फिर ये निर्विषय हो गए ज्ञानी के लिए ज्ञानी कौन वेदांत वो विधि और बाकी प्रमाण विधि निषेध तथा प्रमाण इनका विषय नहीं रहा इनका विषय है कर्मकांड का अधिकारी विषय का अर्थ है और प्रमाता का तो अर्थ हो जाएगा अधिकारी और विषय है कर्म अनुष्ठे और तो निर्विषय हो गए क्या तो मतलब कर्म नहीं रहा करता हो तब तो कर्म रहेगा अधिकारी तो कर्तृत्व बुद्धि ये आरोपित हैं आत्मा में शरीर आदि के संबंध से और प्रमातव भी आत्मा में मन के संसर्ग से कल्पित है और ये कल्पित की निवृत्ति हो जाएगी उपाधि की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर विधि निषेध निर्विषय तथा प्रमात्री रहित होने से प्रमाण नहीं होंगे कथम प्रमाणानी सु कथम प्रमाणानी भवितुम अर्न्ती का मतलब वो प्रमाण नहीं हो सकते निर्विषयानी अप्रमात्रिकाणी प्रमाणानी ब... नहीं भवंती शुरू में जो नहीं है ना वो भवंती के साथ अन्वित होगा भवितुम अर्ती के साथ भवितुम न अर्हती तो हो नहीं सकते वे प्रमाण फिर इसी को पूर्वाचार्यों ने जिन वाक्यों से कहा है वे वाक्य यहाँ पर अपिच इत्यादि से बताए जा रहे हैं इस पर विचार करते हम लोग कल वो